संवेदना के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग दिन और रात लेखिका शैल अग्रवाल बहुत समय पहले की बात है जब, जब सृष्टि की शुरुआत ही हुई थी दिन और रात नाम, नाम के दो प्रेमी थे, थे। दोनों में खूब पर, पर दोनों, का दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग अलग, अलग था रात सौंदर्य प्रिय और आराम, आराम पसंद थी तो दूसरी ओर दिन कर्मठ और व्यवहारिक रात को ज्यादा काम करने से सख्त नफरत थी और दिन काम करते न थकता था रात आराम करना सजना संवरना पसंद करती थी तो दिन हर दम दौड़ते भागते रहना रात आराम से धीरे धीरे बादलों की लटों को कभी पर से हटाती तो कभी वापस उन्हें फिर से अपने चेहरे पर डाल देती। कभी आसमान के सारी तारों को पिरो कर अपनी पायल बना लेती तो कभी उन्हें वापस अपनी चुनर पर टाक लेती लेटी लेटी घंटों बहती नदी में चुपचाप अपनी परछाई देखती रहती कभी चंदा सी पूरी खिल जाती, तो कभी सिकुड़कर आधी हो जाती। दूसरी तरफ बौखलाया दिन लाल चेहरा लिए हाफता पसीना बहाता हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की फिक्र में लगा रहता आमने सामने पड़ते ही दिन और रात में हमेशा की तरह बहस शुरू हो जाती दिन कहता काम ज्यादा जरूरी है और रात कहती आराम दोनों अपनी अपनी दलीलें रखते समझने और समझाने की कोशिश करते पर किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते जान नहीं पाते कि उन दोनों में आखिर कौन बड़ा है कौन गुणी है सही है या ज्यादा महत्वपूर्ण है हार कर हार कर दोनों अपने रचिता के पास पहुँचे भगवान ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि मुझे तो तुम दोनों का महत्व बिल्कुल बराबर का लगता है तभी तो मैंने तुम दोनों को ही बनाया और अपनी सृष्टि में बराबर का आधा आधा समय दिया गुण अवगुण कुछ नहीं एक ही पहलू के दो दृष्टिकोण हैं। हर अवगुण में गुण बनने की क्षमता होती है पर रात और दिन को उनकी बातें समझ में ना आई और वहीं वही पर, पर फिर से, से उनमें वही तूतू तू, -तू मैम शुरू हो गई। हार कर भगवान ने समझाने की बजाय थोड़े समय के लिए रात को दिन के उजाले वाली चादर दे दी और दिन को रात की अंधेरे वाली वाली, वाली, वाली ताकि दोनों रात और दिन बनकर खुद ही फैसला कर सके एक दूसरे की मन में जाकर दूसरे का स्वभाव और जरूरतें समझ सके तकलीफ और खुशियाँ महसूस कर सके और उस दिन से आज तक आज तक सुबह बनी रात जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती है और रात बने दिन को आराम का महत्व समझ में आने लगा है अब वह रात को निठल्ली और आलसी नहीं कहता बल्कि थकने पर खुद भी आराम करता है सुनते हैं अब तो दोनों में कोई बहस भी नहीं होती दोनों ही जान जो गए है की अपनों में छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है सबके सब अपने, अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी, अपनी योग्यता और जरूरतें हैं जीवन, जीवन सुचारू और, और शांतिमय हो, हो इसके लिए काम, काम और आराम दोनों का ही होना बेहद जरूरी है आराम के बिना काम थक जाएगा और काम के बिना आराम परेशान हो जाएगा अब, अब दिन खुश खुश सूरज के संग, संग आराम से कर्मठता का संदेश देता है जीवन पथ को पत उजागर करता उजागर है और रात चंदा की चांदनी लेकर घर घर जाती है थकी हारी दुनिया को सुख शांति की नींद सुलाती है हर शाम सुबह वे दोनों आज भी अपनी अपनी चादर बदल लेते हैं प्यार से गले मिलते हैं। इसीलिए तो शायद दिन और रात के वह संधि पल जिन्हें हम सुबह और शाम के नाम से जानते हैं, आज भी सबसे ज्यादा सुखद और सुहाने लगते हैं। कौन जाने या विवेक का जादू है या संधि और सद्भाव का या फिर उस संयम का जिसे हम प्यार से परिवार कहते हैं शायद सच में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता प्यार और नफरत बस हमारी निजी जरूरतों का ही नाम है बस हमारी अपनी परछाइयां हैं पर अगर कोण बदल लो तो परछाइया भी तो घट और बढ़ जाती हैं। तभी तो हम आप उनके बच्चे जो यह मर्म समझ पाए अपने पूर्वजों की बनाई राह पर आज तक खुश खुश चलते रहते हैं अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग दिन और रात लेखिका शैल अग्रवाल वाचक स्वर भारती परिमल